और अब शुरू होता है महा नदी का धमतरी के बाद का सफर धमतरी एक प्राचीन शहर है आज जिले का मुख्याला है धमतरी सामाजिक जिले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 अंधाधुंध पेड़ काटने के बुरे परिणाम अब नजर आने लगे हैं। हम्म लेकिन इसमें महानदी का क्या दोष है? इंसान खुद ही जिम्मेदार है। अगर इसी रफ्तार से जंगल कटते रहे तो महानदी का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है।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 हम काटेगा हम बेचेगा हम ये नहीं होने देंगे आ, नहीं होने देंगे रेके रेके। रेके रेके दें। हम जंगल के मालिक हैं निशान तुम हिंदुस्तानी का नहीं जानते हम जंगल को ज्यादा जानते हैं साल की लकड़ी से रेलवे लाइन के स्लीपर बनाएंगे bangla banayenge understand hai hamari roz roti